प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है ब्रह्म एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है कर्म उपासना मन संयम अथवा ज्ञान इनमें से एक एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ बस यही धर्म का सर्वस्व है मत अनुष्ठान पद्धति